14 जुलाई उन्नीस जयराम वाटी दोपहर में मैं और मुकुंद साहा मां के कमरे के बरामदे में खाने के लिए बैठे थे मां बड़े मामा के बरामदे के पूर्व की ओर बैठी थी ऐसे समय में नलिनी गीले कपड़े में आकर कहने लगी कि कौए ने उसके कपड़े में पेशाब कर दी है इसीलिए वह फिर से नहा कर आई है मां मैं बूढ़ी हो चली पर मैंने कभी नहीं सुना कि कौआ पेशाब करता है बहुत पाप महापाप न करने से क्या मन अशुद्ध होता है कृष्ण बोस की बहन को भी ऐसी शुचिता की सनक थी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 नलिनी गुलाब दीदी एक दिन उद्बोधन ऑफिस का पखाना साफ करके केवल कपड़ा बदलकर ठाकुर का फल खाटने बैठ गई थी मैंने कहा यह क्या गुलाब दीदी गंगा में नहा आओ ना गुलाब दीदी ने कहा तेरी इच्छा हो तो तू जा मां गुलाब का मन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 नरेन ने कहा था भले लाखों जन्म लेना पड़े पर उसमें काहे का, का भय इसीलिए तो ज्ञानी को जन्म ग्रहण करने में कोई भय नहीं होता उनमें तो कोई पाप नहीं होता सारा भय तो अज्ञानी को होता है वह ही बद्ध होकर पाप में लिप्त होता है लाखों जन्म भोगकर कष्ट पाकर अंत में उसका मन भगवान में जाता है मैं बहुत भुगतने के बाद शिक्षा मिलती है तब जाकर ज्ञान की प्राप्ति होती है मां हां ढाक ढोल आदि के रूप में सब बजने के बाद जब वह दुनिया के हाथ में पड़ता है तब तुहू तुहू की आवाज करता है यह कहानी श्री रामकृष्ण बहुधा सुनाया करते थे बेल हम्बा हम्बा अर्थात हम हम करता है इसीलिए उसे इतना कष्ट भोगना पड़ता है उसे हल में जुतना पड़ता है गर्मी बरसात में काम करना पड़ता है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 जब दुनिया उसे धुनकता है तो अब वह हम्बा हम्बा नहीं करता वरन कहता है तुहू तुहू अर्थात तू तु तू तभी उसके दुख का अंत हो पाता है श्री रामलाल दादा की पुत्री के विधवा होने का समाचार सुनकर श्री मां ने कहा ठाकुर ने कहा था कि वे सब देव वंश के पुत्रियां हैं वे लोग कभी संसारी नहीं होंगी इसलिए वे विधवा है रामलाल के कष्ट का क्या कहूं लड़के की मृत्यु हो गई आज रहने से वह बारह तेरह वर्ष का होता उनके लड़के दादाजी दादाजी कहकर नाचते हैं यह उनका अंतिम जन्म है इसीलिए यहां आकर जन्म लिया है श्री रामलाल दादा और शिबू दादा के लड़के श्री ठाकुर के चित्र को देखकर इसी प्रकार अर्थात दादाजी दादाजी कहकर आनंद प्रकट करते थे 18 सितंबर उन्नीस जयराम वाटी मां ने किसी भक्त को पत्र लिखवाया शरीर धारण करने में कोई सुख नहीं है संसार दुखमय ही है केवल भगवान के नाम कीर्तन में ही सुख है जिन पर ठाकुर की कृपा हुई है केवल वे ही उन्हें भगवान के रूप में जान पाए हैं और केवल यही उनका सुख है एक सन्यासी जयराम वाटी में श्री मां का दर्शन करके ऋषिकेश गए थे कुछ दिन बाद ही उन्होंने मां को लिखा मां तुमने कहा था कि समय आने पर ठाकुर का दर्शन प्राप्त होगा पर अभी तक कुछ हुआ नहीं मां ने पत्र सुनकर कहा लिख दो उसे कि तुम ऋषिकेश गए हो जानकर ठाकुर तुम्हारे लिए वहां पहुंचे नहीं रहेंगे जब साधु हुआ है तो भगवान को नहीं पुकारेगा तो क्या करेगा जब उनकी इच्छा होगी वे दर्शन देंगे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 चाहे कितनी बार भी क्यों न लौटा दे जो कृपा चाहता है वह भिक्षा मांगकर भी आ सकता है सच बात तो यह है जिसका भवसागर पार जाने का समय होगा वह बंधन तोड़कर चला आएगा उसे कोई बांधकर नहीं रख पाएगा धन का अभाव चिट्ठी की प्रतीक्षा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 उनकी असहमति में मैं कैसे आऊं आपकी कृपा लाभ करने की इच्छा है इत्यादि मां ने उसे लिख देने के लिए कहा बेटी तुम्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं जो भगवान सारे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है तुम उन्हें ही पुकारो वे ही तुम पर कृपा करेंगे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 मन का स्वभाव ही है नीचे की ओर भोग में उसे भी भगवान की कृपा ऊर्ध्वगामी बना देती है साढ़े दस बजे का समय होगा एक गृहस्थ शिष्य मां को प्रणाम करने आए प्रणाम कर मां से कहने लगे मां ठाकुर का दर्शन क्यों नहीं होता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 नरेन को उन्होंने दर्शन करा दिया था सुखदेव व्यास शिवादि तो चीते मात्र हैं स्वप्न में भले उनका दर्शन मिल जाए पर वे भौतिक देह धारण कर दर्शन देवें यह बड़े ही भाग्य की बात है उत्तेजित स्वर में यदि मन शुद्ध हो तो ध्यान धारणा क्यों न होगी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 पर शरीर को लेकर तो घनिष्ठ नहीं हुआ जा सकता ना और वैसा करना क्या ठीक है तुम लोग जितने यहां हो प्रायः सभी की याद आती है पर जो दूर हैं उनके लिए ठाकुर से कहती हूं ठाकुर तुम उन लोगों को देखो मैं सब समय उन लोगों को याद नहीं रख पाती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 कृष्ट होता है तब जब करते करते भगवान के रूप का दर्शन होता है और वह ध्यानस्थ हो जाता है तब जप भी नहीं रहता ध्यान होने से तो सब ही हो गया मन चंचल है इसीलिए पहले पहल मन को स्थिर करने के लिए सांस को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 सभी कुछ होता है मनुष्य तो भगवान को भूला ही हुआ है इसीलिए जब जब आवश्यकता होती है तब वे स्वयं एक एक बार अवतरित होकर साधना करने का मार्ग दिखा जाते हैं इस बार उन्होंने त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने कहा है